भारतीय दर्शन पंचम परिच्छेद जैन दर्शन ईश्वर की अपेक्षा न रखने वाले दर्शनों में चार्वाक दर्शन के अनंतर जैन दर्शन का स्थान है जैनों के धार्मिक तथा दार्शनिक ग्रंथों में चार्वाक मत का उल्लेख है दूसरी बात यह है कि चार्वाक सिद्धांत के अनुसार आत्मा का स्वरूप भौतिक है भूतों से पृथक आत्मा की सत्ता चारवाकों ने नहीं स्वीकार की किंतु जैनों ने आत्मा का पृथक अस्तित्व माना है आत्मवाद का यह क्रमिक विकास रूप है अतएव यह स्पष्ट है कि जैन लोग ज्ञान के मार्ग में चारवाकों की अपेक्षा कुछ अग्रसर हुए हैं तथापि भौतिकवाद से सर्वथा मुक्त जैन नहीं हैं इनकी आत्मा अलौकिक गुणों से संपन्न होने पर भी भौतिकता के संबंध भौतिकता से संबंध रखती है जैन दर्शन में आत्मा मध्यम परिमाण की है अर्थात न तो यह परम अड़ु परिमाण की है और न परम महत परिमाण की आस्तिक दर्शन में इन दोनों परिमाणों के अतिरिक्त परिमाण वाली वस्तुएं अनित्य होती है जैसे घट पट आदि भौतिक पदार्थ इसलिए जैनों की आत्मा भी भूतों के गुण से संपन्न है इसके अतिरिक्त जैनों की आत्मा परिणामी भी है तीसरी बात यह है कि इनके जीव अस्तिकाय कहलाते हैं अर्थात जीव एक प्रकार का शरीरधारी है और यह छोटा और बड़ा होता रहता है एवं इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं ये सब गुण तो भौतिक पदार्थों के ही हैं अतएव यद्यपि जैन दर्शन में आत्मा का स्थान भूतों से पृथक है तथापि भौतिकता से संबद्ध रहने के कारण चारवाक मत के पश्चात निकट में ही इस दर्शन का स्थान है ऐसा मालूम होता है जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन कहा जाता है और कुछ बातों में आस्तिक दर्शनों से इसका स्वाभाविक मतभेद ही है तथापि यह भी उसी मार्ग का पथिक है जिससे होकर आस्तिक दर्शनों की विचारधारा बहती है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति या परम सुख की प्राप्ति इनका भी चरम लक्ष्य है कठोर तपस्या साधना आदि के द्वारा कायिक वाचिक तथा मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण कर अंतकरण की शुद्धि करना एवं परमात्मा का साक्षात्कार करना इनका भी चरम उद्देश्य है इसीलिए जैन लोग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र इन तीन रत्नों की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं ये सभी बातें आस्तिक दर्शनों में भी है अतएव यद्यपि जैनों को आस्तिक लोग नास्तिक कहते हैं फिर भी दार्शनिक विचार में तथा ज्ञान के विकास में तो जैन दर्शन भी उसी सोपान परंपरा पर चढ़ा है जिस पर आस्तिक लोग चढ़े हैं भेद है स्वाभाविक दृष्टिकोण का और एक ही मार्ग में आगे पीछे रहने का